भाग्य शब्द की सिद्धि चल रही थी भाग्य शब्द जो है भस् धातु से घ करके ये जो हुआ है ये भाव में हुआ है धातु से जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं कुल मिलाकर तिंग और कृत धातु से जो प्रत्यय होते हैं जिनसे शब्द अंतिम शब्द बनता है धातु से जैसे सनादी प्रत्यय होते हैं फिर एक धातु बन जाती है सनादी प्रत्यय धातु से भी होते हैं प्रातिपदिक से भी होते हैं तीसरे अध्याय के प्रारंभ में जो सनादी प्रत्यय हैं वो धातु और प्रातिपदिक दोनों से कहे हैं जैसे सुपातना के काम्यच कर्तुक्यंश ललोपच उपमानदाचार्य वृषादि भुव्य लोपश्चाला लोहितादि डाज ब्या कष्टाय कर्मणे कर्मण रोमन तपोभ्या वृति चरो वाष्पोष्म शब्द वैर कलहा्रकण्ड मेघे भ्या करणे सुखादिव्या कर्तृ वेदनायाम मुंड मिश्र लक्षण लवणवस्त्र हलकल कृतुस्तेभ्योणिच ये सब ये सब प्रातिपदिकों से होते हैं और बाकी जो है जैसे गुप्तज के ब्यासन और धातु कर्मण स्मान करते या चुरादिभ्योणिच सत्यापास रूप वीणातुल इसमें कुछ शब्द हैं कुछ अंतिम में धातु कई चुरादि सत्यापास रूप वीणातुल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्योणिच चुरादि धातुएं हैं और बाकी शब्द हैं हेतुमती चाहे ये धातु है धातुरे का जो वल्हादि क्रिया से वैर्यंग ये धातु से का तो सनादि प्रत्यय धातु से या प्रातिपदिक से होते हैं पर फिर एक धातु बन जाती है और उससे फिर वही तीन कृत प्रत्यय आते हैं धातु से प्रत्यय होकर के दोबारा धातु बना देते हैं ठीक है जैसे पठ एक धातु है फिर सन प्रत्यय किया तो पिपठिस बन गया तो एक नई धातु हो गई इच्छा अर्थ उसमें आ गया पठती का मतलब पढ़ता है और पीपठ ही का मतलब पढ़ने की इच्छा करता है ऐसे ही पठ धातु से यंग प्रत्यय करते हैं तो पापठ्य बन जाता है बार बार पढ़ना बार बार पढ़ना बार बार पढ़ने की क्रिया करता है बार बार पढ़ता है इसी तरह से एक तो पढ़ता है होता है एक पढ़ाता है होता है ना? तो इस तरह से पठती पाठती तो नई धातु हो जाती है धातु से कुल मिलाकर दो प्रत्यय होते हैं अंतिम जो शब्द बनाते हैं जैसे पठ धातु है और इससे सन किया तो ये जो पिपठ बना ये अंतिम शब्द का के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है ये एक नई धातु हो गई तो जैसे पठ शब्द से संतो हुआ प्रत्यय पर यह अंतिम शब्द नहीं बन रहा है अंतिम शब्द जो बनते हैं धातु से प्रत्यय होकर के वो दो ही प्रकार के प्रत्यय हैं तिंग और तिंग और कृत दो प्रकार के प्रत्यय हैं पठती पठता पठंती और पाठ कह पठिता जैसे पठती ये तो तिंग प्रत्यय है और पठ पाठ का ये कृत प्रत्यय है इसी तरह से पिपठी शब्द है तो पिपठी शब्द से पिपठी शि यति प्रत्यय है और जैसे अप्रत्यायत्मान लीजिए प्रत्यय कर दें तो पिपठी सा मम व्याकरण से पिपठी वर्तते ऐसे बोलेंगे पीपठी सा मानी पढ़ने की इच्छा तो पिपठी शब्द से अप्रत्यय होकर के स्त्रिंग में आ हो गया अंत में जाकर के पिपठी ऐसा बन गया अहम व्याकरणम पीपठी शु रश्मि मैं व्याकरण का पढ़ने का इच्छुक हूँ पीपठी शु पीपाथी शब्द से एक और प्रत्यय हो गया उ तो पीपठ बन गया तो ये प्रक्रिया है ये दिमाग में सेट करनी पड़ेगी धीरे धीरे होगी ये एकदम नहीं होगी ये मेरे को तो अब ये पूरा उपस्थित है इसलिए मैं बोलता चला जाता हूँ आपको यदि कुछ ही नहीं समझने के आता था बिल्कुल तो प्रयास करने से तो आ जाएंगे तो। तो तो धातु से जो प्रक्रिय होते हैं वो चर्चा मैं कर रहा था सर लिखे भी थी मैंने की धातु से होते हैं, पर ये अध्याय मैंने चर्चा की थी ये एक नई धातु बना देते हैं और श्यादि प्रत्यय ये बीच में आते हैं धातु के के और बीच में आते हैं सियादी प्रत्यय जैसे पठिष्यति तो बीच में आकर बैठ गया ना पठिष्यति पठ ती यहाँ पर बीच में अ आकर के बैठ गया पठ और ती के बीच में अ आकर के बैठ गया फिर आगे कृत्य प्रत्यय होते हैं पठितव्यम इत्यादि पाठ्य पाठ्यम पठितव्यम पाठ्यम पठितु कृत प्रत्यय तो छ हैं संख्या में कृत्य प्रत्यय यदि पूछे तो ये छ हैं थे। थे। और प्रत्यय हैं।, हैं ये ये इनका ये जो प्रत्यय यहाँ से शुरू हो गए ना ये सियादी प्रत्यय तो उसी कारक में होते हैं जिस कारक में तिप्त जी आदि होते हैं प्रत्य जो होते हैं इनका कारक पूछे तो आदि जिस कारक में होते हैं उसी में होते हैं जैसे पठिस में ती जो है वो किस कारक में तो से भी कारक में पठिस तो में, में? भाव। नहीं, नहीं कर्म कारक में या भाव में हुआ तो जो से हुआ वो भी कर्म कारक या भाव में माना जाएगा कर्ता कारक में ती हुआ है और में जो ते हुआ है वो कर्म कारक में हुआ है तो जो से है वो भी कर्म कारक में माना जाएगा तो ये बीच वाले प्रत्यय जो है ना इनका कारक जो होता है वही होता है जो तित्त जी का कारक होता है परसिपद आदमी पद संजय जो प्रत्यय होते हैं ना उसका जो कारक होता है वही इन श्यादी का कारक होता है इनका कारक क्या होता है का का कारक? इन का कारक इन होता है भाव और कर्म और इनका कारक कर्ता और श्यादी का, का कारक तिबादी का जो कारक वो वही इनका कारक प्रत्य अलग अलग कहीं इच्छा कहीं उपमान कहीं करण करना कहीं जो है बार बार करना ऐसे लिख लिखा है बताया नहीं जा सकता सारा पर मोटा बताया ये जो हैं कोई च्यार्थ में सना है, कोई कोई है कुछ स्वार्थ में भी होते हैं स्वार्थ का मतलब क्या होगा जो प्रकृति का अर्थ है वही प्रत्यय का अर्थ अलग से कोई अर्थ नहीं बनेगा णोलादि प्रत्यय फिर जो है अनादी प्रत्यय उपद रहते फिर ये जो है कर्ता में ही होते हैं ये और ये जो है निष्ठा प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय कितने होते हैं फिर तब तब ये दो दो होते होते हैं तो। दो होते हैं निष्ठा का तो तो उनका तो कारक कारक का हमेशा कर्ता में होता है कई कारकों में होता है कर्ता कर्म भाव अधिकरण चार दिन होता है, है? ये जो निष्ठा प्रत्यय के दो भाग हैं ना निष्ठा प्रत्येक के दो भाग हैं, और है ये तो कर्ता में होता है पर ये जो है चार जगह होता है ये जो प्रत्यय है ये चार जगह होता है कर्ता कर्म भाव अधिकरण तो अधिकरण है जो द्रव्य गति ये सूत्र बोल रहा हूँ मेरे को ऐसे याद थोड़ी है सूत्र के हिसाब से बोलता हूँ मैं नहीं तो इतनी बातें कैसे याद रहेंगी अष्टाद्या एक याद कर लो और सब कुछ याद हो जाता है हैं? नहीं तो ऐसी याद थोड़ी रखने की चीजें इतनी सारी याद कैसे रहेंगी सूत्र याद हैं, इसलिए फटफट आता रहता है वो खजाना तो अधिकारणे से गति प्रत्यवसानार्थ गत्यर्था कर्मकू जी आदि कथा करता तो, तो ये सब जो है भाव में में अकर्मक धातु से भाव में सकर्मक धातु से कर्म गर, में अकर्मक धातु से, से कर्ता में कुछ अलग अलग जैसे प्रत्ये भोजनार्थक धातु हैं तो अधिकारण द्रव्य गति प्रत्यवसान का मतलब तो के बारे में होगी बात ये जो इतना मैं जो जोर जो दे रहा हूं पता चला आपको कि ये इस कारक में इस कारक में क्योंकि कोई भी धातु से प्रत्यय होते हैं वो किसी ना किसी कारक में होते हैं या भाव में होते हैं कारक साधन में होते हैं और साधन दो होते हैं भाव या कारक धातु से जो भी प्रत्यय होते हैं वो यहां वाले यहाँ से आगे ये जो है ये भी साधन में होते हैं पर ये उसी साधन में होते हैं जो तीर्थ जीबादी का जो साधन है उसी में कारक की बजाय में साधन थोड़ा व्यापक शब्द है साधन में भाव भी आ जाता है और भी आ जाता है दिवाली तो का जो साधन है यहाँ से आगे जो भी शुरू हो गए ना नाटो धातु से जो भी प्रत्येक होते हैं वो साधन को कहने के लिए होते हैं और इससे पहले जो सनाधि प्रत्ये हैं ये साधन में नहीं होते क्योंकि ये तो धातु को ही बनाते हैं एक बार धातु से दोबारा धातु बनाते हैं ये इच्छा को बताने के लिए उपमान को बताने के लिए जैसे धातु कर्मणा समान कर समान कर त्रिकादित तो पर इच्छा को बताने के लिए सन आ गया फिर आगे प्रातिपदिक से बताने के लिए आ जाते हैं उपमान को बताने के लिए इच्छा को बताने के लिए कर्तु के अंशलो पश्च उपमानदाचार्य आचरण आचरण को बताने के लिए उपमाना चार्य उपमान से आचरण को बताने के लिए कर्ता से आचरण को बताने के लिए उपमान कभी कभी कर्ता माना जाता है उपमान कभी कभी कर्म माना जाता है उपमान कर्ता भी हो सकता है, उपमान कर्म भी हो सकता है हो सकता है उपमान और उपमेय को समझते हैं, जिससे तुलना की जाए उपमान जिसकी तुलना की जाए उपमेय तो उपमान करता भी हो सकता है कर्म भी हो सकता है या कोई एक निश्चित है कोई सत्य हो सकता है दोनों जैसे उपमान करता भी हो सकता है देवदत्त के समान यजदत्त पढ़ता है ये करता है ना <cowboy> देवदत्त के समान यजदत्त पड़ता है तो देवदत्त करता है ना देव जैसे देवदत्त पड़ता है वैसे यजदत्त पड़ता है ये उपमान करता है अपने शिष्य के समान अपने पुत्र को देखता है उपमान कर्म आचार्य अपने शिष्य के समान या अपने पुत्र के समान शिष्य को देखता है या शिष्य के समान पुत्र को, को देखता है तो यहाँ उपमान कर्म आचार्य जैसे शिष्य को, तो को देखता है वैसे पुत्र को देखता है तो शिष्य को देखता है ये जो है कर्म है शिष्य को पुत्र को देखता है ये कर्म। तो करता से कर्म से ये जो है ये होते हैं सारे हो सकते हैं पर यहां पर तो करता कर्म से मैं इस प्रसंग में बोला कोई भी हो सकता है उपमान उपमेय तो कोई भी हो सकता है सातु तो विभक्तियों में हम उपमान उपमेय दिखा सकते हैं सातु दिखा सकते हैं ना जैसे ब्राह्मण के लिए फल देता है वैसा ही क्षत्रिय को देता है ब्राह्मण के लिए जैसे गाय देता है वैसे क्षत्रिय को देता है ब्राह्मण से जैसे कोई वस्तु लेता है ब्राह्मण ब्राह्मण के ब्रामन से जैसे कोई वस्तु लेता है वैसे ही क्षत्रिय से लेता है ब्राह्मण के जैसे ब्राह्मण के समीप बैठता है वैसे ही क्षत्रिय के समीप बैठता है हो गया ब्राह्मण का जैसे वस्त्र हैं वैसे क्षत्रिय के वस्त्र हैं षठी हो गई सारी विभक्ति में हो सकते हैं पर यहाँ जो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में जो दो सूत्र हैं उनको दृष्टिगत रखकर मैंने कहा था उपमानदाचार्य कर्तुक्यंग सलोप्चय उपमानदाचार्य सूत्र में उपमान कर्म लिया है कर्तुक्यंग सलोप्च उपमान करता लिया गया अच्छा ये यहाँ से आगे जो चल रहे हैं ना ये साधन में होते हैं कृत्य प्रत्यय भी धातु से साधन में होते हैं किस साधन में होंगे ये भाव और कर्म लिख दिया भाव और कर्म साधन में मूलाधि प्रत्येक किस साधन में होंगे और अनाधि प्रत्यय में निष्ठा प्रत्यय जो प्रत्यय है तत्व कर्ता में होता है सत प्रत्यता है एक पूरा आपके सामने चित्र प्रस्तुत करा। है द्याये, द्याये है यदि याद याद तीसरा तीसरा अध्याय अध्याय तो पूरा चित्रा आपके सामने आ जाएगा इनका कार, साधन क्षत्रि का तो साधन हमेशा करता होता है और शानज का कर्ता कर्म भाव ठीक है ऐसा हो जाएगा कर्ता साधन कर्म और भाव साधन भी हो जाएगा अकर्मक और सकर्मक की बात है अकर्मक धातु होगी तो कर्ता साधन में सकर्मक धातु होगी तो तीनों में ही हो जाएगा वो उसके विवक्षा के ऊपर है यदि हम आप किस में लाना चाहते हैं और जो है जैसे लडादी प्रत्यय होते हैं जो धातु से होते हैं किस साधन में होते हैं लडादी कर्ता कर्म भाव कौन सूत्र बताता है ये बात कर्ता कर्म भाव में लडादी प्रत्यय होते हैं हाँ धर्मेंद्र कर्म भावे हाँ लहकर्मणी से भावी कर्म के होते हैं लडादी प्रत्येक कर्ता कर्म भाव में ठीक है लहकर्मणी से के के के है लडादी कर्ता कर्म भाव में होते है समझ के लहकर्मणी से भावे कर्म के अभ्यास बता दो इसी बात पर कर्म कर, कर्म और में हैं। और कर्म और कर्ता कर्ता कर्ता में और में हैं से तो लड़ादि प्रत्यय हो गए और उन्नादि प्रत्यय ये भी धातु से होते हैं किस साधन में होते हैं उनादि प्रत्यय ये इन साधनों में होते हैं सामान्य नियम है ये कुणादेव बहुलम वहां पर बहुल ग्रहण कर रखा है तो दूसरी जगह भी हो जाते हैं पर सामान्य नियम यही है ठीक है सामान्य का क्षेत्र अधिक होता है या विशेष का क्षेत्र अधिक होता है परमानंद जी का। हाँ हाँ तिरुपति जी सामान्य का क्षेत्र ज्यादा होता है विशेष का किस संदर्भ संदर्भ में में सामान्य सामान्य विशेष सूत्रों के में हाँ। का सब जगह ही ऐसा है चाहे सूत्रों से लोग लोक हो में भी सामान्य का क्षेत्र ज्यादा होता है विशेष का जो है कम मिलेगा ना चरक में लिखा है सर्वदा सर्व भावान सामान्य वृद्धि कारणम रास हेतु प्रवृत्तिर उसे इन दोनों की प्रवृत्ति होती रहती है कहीं सामान्य कहीं विशेष तो जैसे मनुष्य सामान्य है ना और जो कोई असाधारण व्यक्तित्व होता है तो वो उसका क्षेत्र का मतलब वो उतने ही मिल जाएंगे जितने मनुष्य हैं या जितने मनुष्य हैं उनसे वो कम मिलेगा हाँ तो जैसे मैं इसके संदर्भ में कहूंगा सामान्य नियम है कर्ता कर्म करण अधिकरण सामान्य नियम और एक विशेष नियम विशेष नियम तो कहीं कहीं मिलेगा अपवाद रूप में सामान्य और अपवाद विशेष अपवाद होता है और सामान्य जो उत्सर्ग होता है तो उत्सर्ग का क्षेत्र ज्यादा होता है या अपवाद का उत्सर्ग माने विशेष कोई सूत्र अष्टाध्यायी में कर्मण्य वो कहता है कर्म उपद धातु से अण होता है धेरियों का आतोसर्गे का क्या कारण धातु से कह होता है तो धातु मात्र से अण होता है आकरण धातु से क होता है तो ये आकरण धातु जो है ये विशेष है और धातु से अण होता है ये सामान्य तो वो तो धातु मात्र से अण कह दिया और वो आकरण धातु से कह कहा है तो ये विशेष है विशेष जो है उसका क्षेत्र कम होता है सामान्य नियम अपवाद नियम तो ये कर्ता कर्म करण अधिकरण में ऊनादि प्रत्यय होते हैं भीमादय अपादाने दास गोगनो संप्रदा ने ताभ्याम त्रोणादया जो भी मैं कुछ बोलूंगा ना सूत्रों के आधार पर बोलता हूँ इसलिए मुझे सरलता हो रही है अष्टाध्यायी एक बार पकड़ ली बस सब कुछ याद रखना और और कुछ याद रखना नहीं पड़ता है बस अष्टाध्यायी को याद रखना पड़ता है, है? और अष्टदय याद नहीं है तो सब कुछ एक एक चीज याद रखनी पड़ेगी लंबी लंबी ठीक है ना तो ये उनादि प्रत्यय हो गए और एक होते हैं खल अर्थ प्रत्यय इसका साधन किस साधन में होते हैं खल भाव में और तय कृतिकता खलर्था हैं और बताता हूँ अभी ये सब धातु से हो रहे हैं ये प्रत्यय हैं तुमुन आदि तुमुन ऐसे जैसे नमूल है कमूल है कत्वा है और बहुत सारे हैं तुम अर्थे से से नदि वैदिक वैदिक प्रत्यय है असे आदि वेद में आते हैं ये सब हैं इनका कारक भाव ये सब भाव में होते हैं अव्यक्तो मुल कमलो कमल प्रत्यय नहीं है कमुल प्रत्यय ना नमूल कमलो ये सब जो है भाव साधन में होते हैं और जो है घयादी प्रत्यय होते हैं गया प्रत्य भाव में भावे अकर्तृज कार्य के संजय कर्ता भिन्न कारक में भाव और कर्ता भिन्न कारक में गयादि प्रत्यय जो कहाँ से कहाँ तक है गयादि कहने से वो सारे आ जाते हैं कृतिलोटो बहुलम तक उन सबकी भाव या कर्त्यकार के संज्ञा में विधान है ना? भाव में और कर्ता भिन्न कारक में घयादि सारे वहाँ तक भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं हैं? इनको अलग से भी कह सकते हो कितना आदि पर मैं घयादि कहने से भी क्योंकि वही भाव और कर्ता भिन्न कारक में होने हैं वो भी कितने आदि भी भाव में और कर्ता भिन्न कारक में है घयादि घयादि से भी कितने से पहले पहले आदि लेते हो तो भी वो भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं अगले भी भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं इसलिए मैंने एक ही कर दिया है जब हम साधन की बात चला रहे हैं एक एक विभाग के आधार पर तो ये कर्ता भिन्न कारक में और भाव में हो रहे हैं भाव में और करता भिन्न कारक में तो अब ये आपके सामने एक चित्र सा बनाया कर्ता भिन्न कारक में हैं और सामान्य नियम क्या है कर, कृत प्रत्यु का सामान्य नियम ये जो मैंने बताया ये तो अलग अलग करके बता दिए ये वाला नियम किसका अपवाद कहलाएगा सरस्वती जी ध्यादि प्रत्ये भाव में करता भिन्न कारक में ये किसका अपवाद किस नियम का अपवाद है ये हाँ सावित्री जी है हाँ कर्तिकृत का अपवाद बोलेंगे इसको कर्तिकृत करता में करता है तो उसका अपवाद हो गया अपवाद मानी उसकी प्राप्ति में ये एक नियम बना दिया तो जैसे कर्ताकारक में कहीं कर्ता साधन में प्रत्यय होते हैं तो हिंदी में ट्रांसलेशन करने की मोटी सी बात है जैसे पच धातु से कर्ताकारक में हणुल प्रत्यय किया तो बन जाएगा पाचक कह पकाने वाला पाचक यज धातु से किया याज कज्ञ करने वाला धावक दौड़ने वाला शायक कह सोने वाला चाय कह फूल चुनने वाला चुनने वाला ठीक है इस तरह से हम कहेंगे और यदि भाव में करेंगे भाव में करेंगे जैसे पाँच का तो पकाने वाला हो गया पर पच धातु से घ प्रत्यय भाव में किया तो इसका अर्थ होगा ये पाका शब्द बना तो इसका अर्थ हो जाएगा पचन क्रिया भाव का मतलब भाव का मतलब यह है कि वो जो क्रिया है पकाने की जो क्रिया है वही भाव है भाव क्रिया को कहते हैं क्रिया के दो रूप हैं एक साध्य रूप और एक सिद्ध रूप तो ये जो भाव में ध्यादी प्रत्येक होते हैं वो क्रिया के सिद्ध रूप को कहते हैं क्रिया का साध्य रूप और क्रिया का सिद्ध रूप तिर समझते हैं। इसको तो अच्छी तरह ना क्रिया का साध्य रूप और क्रिया का सिद्ध रूप आप तो अंग्रेजी जानती हैं तो अंग्रेजी के हिसाब से सेट से कर सकते हो अपने दिमाग में जैसे हम यू कहें ही वॉक्स वेरी फास्ट वॉक्स जो है साध्य क्रिया है।, है और नहीं और सिद्ध क्रिया का रूप है हिज वॉकिंग इज वेरी गुड हैं? तो यहाँ वॉकिंग जो है सिद्ध क्रिया है जैसे हम यूँ कहें कि हिज राइटिंग इज़ वेरी गुड तो राइटिंग जो है ये सिद्ध क्रिया है और ही राइट्स वेरी वेरी ही राइट्स वेरी वेल या जो भी कुछ बोलें तो वो जो है साध्य क्रिया है तो हिंदी की दृष्टि से कहें वो बड़ा अच्छा चलता है उसकी चाल अच्छी है तो जो चाल बोला ना मैंने इन दोनों में कुछ अंतर लग रहा है आपको क्या अंतर है वो अच्छा चलता है और मैं कहूँ उसकी चाल अच्छी है है इन दोनों में क्या अंतर है? चलता अच्छा तो क्रिया को बताता और मतलब सिद्ध रूप उसकी चाल अच्छी है हाँ वो तो ठीक है ये सिद्ध रूप है वो साध रूप है पर इसमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि वो, वो चलता है वो हमेशा चलता ही रहता है इस समय उसकी चाल अच्छी है क्रिया नहीं कर रहा उसकी विशेषता वो क्रिया नहीं कर रहा <सलिण> नहीं <गरेगते> क्रिया नहीं बता रहा बता सकते क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे हम यूं कहें वो पकाता है वो प्रतिदिन पकाता है वो पकाने की क्रिया कर रहा है हम यूं भी कह सकते हैं वो पकाता है और यूं भी बोल सकते हैं भाषा में कभी कभी कि वो पकाने की क्रिया बहुत बेकार करता है तो यहाँ पर क्रिया का एक सिद्ध रूप बोला गया है। तो इनमें अंतर क्या है ये यदि पूछें तो क्या बोलेंगे अब बताओ अंतर क्या है इन दोनों में क्रिया के साध्य रूप में और सिद्ध रूप में अंतर क्या है वो तो पका रहा है तो स्टेप बाई स्टेप एक एक चीज पूरी दिखाई दे रही है क्रिया करता हुआ समझ में आ रहा है और इसका पकाना अच्छा पकाना एक मतलब मन में लगता है कि इसका पकाना सॉलिड रूप है जैसे कोई अलग दिखता है द्रव्य की तरह कि उसका पकाना अच्छा है गुणृ। गुणृ। गुणृ। गुणृ। जैसे हम मकान को देखते हैं पेड़ों को देखते हैं एक एक बनी हुई चीज देखते है इसमें कोई एक एक क्रिया थोड़ी गुजर रही है जैसे वृक्ष है घट है पट है मकान है जैसे यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो एक वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं तो जो सिद्ध क्रिया होती है वस्तु जैसी होती है और साध्य क्रिया जो होती है वो वस्तु की तरह नहीं होती है वो एक एक क्षण में से पूरी एक एक क्षण में से पार होती है और जो सिद्ध क्रिया होती है वस्तु जैसा उसके, उसके अंदर व्यवहार होता है तो इसके कारण से एक अंतर पड़ता है बहुत बड़ा कि जो साध्य क्रिया होती है वो किसी दूसरी क्रिया का कर्ता कभी नहीं बन सकती पर सिद्ध क्रिया क्योंकि वस्तु जैसी होती है इसलिए किसी अन्य क्रिया का कर्ता बन जाती है यह आप फर्क दोनों में बता सकते हैं सिद्ध क्रिया किसी दूसरी क्रिया का करता बन सकती है पर साध्य क्रिया कभी भी दूसरी क्रिया का करता नहीं बन सकती पाके शोभना अस्थि या पाके शोभ नम वर्तते कहोगे ना तो शोभ नम वर्तते का विशेषण बनेगा शोभना में प्रथमा बोलोगे तो पाके का विशेषण बनेगा हम्म या पाके के साथ भी शोभ नम जोड़े तो क्रिया विशेषण के रूप में नपुंसक लेंगे एक हो जाएगा देखो पाक शब्द भी दो अर्थों में प्रयोग होता है ये एक ध्यान देने की बात है पाक शब्द जो है क्रिया के लिए भी प्रयोग होता है और पाक शब्द जैसे कोई चावल का पाक ओदन पाक या जैसे बादाम पाक उसके लिए भी पाक शब्द का प्रयोग होता है गाजर पाक है वहाँ भी पाक शब्द का प्रयोग होता है जब पाक शब्द किसी विशेष संज्ञा के रूप में मान लीजिए बादाम पाक के लिए प्रयोग हुआ तो वहाँ पच दातों से कर्मकारक में गह प्रत्यय किया ये जो गहदी प्रत्यय हैं, ये भाव में होते हैं कर्ता भिन्न कारक में होते हैं तो पाक शब्द को यदि हमने किसी एक संज्ञा के लिए रूढ़ कर रखा है पाक शब्द एक संज्ञावाची बना लिया मान लो किसी संज्ञा के रूप में व्यवहार करते हैं तो ये कर्म कारक में इसको फिर बोलेंगे पाक का मतलब एक संज्ञा किस चीज़ की संज्ञा किसी मतलब बादाम पाक आदि की संज्ञा है ये तो वहाँ पर ये कर्म कारक में प्रत्यय हुआ है कर्म साधन में हुआ है पच धातु से जो घत्यय हुआ है कर्म में हुआ है और जब केवल पचन क्रिया को कह रहा है तब भाव में माना जाएगा तो मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो तो कर्ता बन ही जाएगा जैसे पाक जो किसी संज्ञावाची है पाक संज्ञावाचक है तो वहाँ तो कर्ता बनने में कोई दिक्कत ही नहीं है पाक वर्तते बादाम पाक तथा अस्थित तम आन ऐसे बोलेंगे तो यहाँ तो पाको अस्ति तम आनय ऐसा बोल ही देंगे तम आनय पर वहाँ जब भाव में प्रत्यय होगा तब तम आने कभी नहीं कह सकते अंतर दिया पता चला मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ पाक शब्द को यदि भाव में बोलूँ कि तत्र पाक प्रचलती तम आनय ऐसे नहीं बोल सकता पाकह प्रचलती यहाँ पाक जो है प्रचलती क्रिया का कर्ता बन गया पाकह वर्तते पाकह भवती यहाँ भवती क्रिया का पाक कर्ता हो गया पर मैं आगे फिर नहीं बोल सकता हूँ ऐसे तम है पर जब कर्म कारक में पाक शब्द बनाया तब बोल सकता हूँ तब तो बोल सकता हूँ पाक वर्तते तत्र पाकशाले तम तम आने, तम एक अत्र आने। वो वस्तु है, उसको ले आओ और जब ये भाव में प्रत्यय होता है तो ये वस्तु नहीं होती है, वस्तु जैसा व्यवहार होता है।, है कोई पदार्थ नहीं होता है पर पदार्थ जैसा व्यवहार होता है इसे को समझ में ना आए तो पूछ सकते हो जैसे कि वो आपने और नहीं। तो उसको सारे रूप है साध्धु। हाँ, साध्धु। नहीं आप जो विभाजन कर रहे हो ना वो नहीं है मैं ये कह रहा हूँ जो भी टेंस में बात कहोगे वो सारा जो है साध्य रूप क्रिया कही जाएगी कोई सिद्ध रूप क्रिया नहीं कही जाती इसमें टेंस में कोई बात कहोगे तो जितने भी टेंस हैं टेंस में जो बात कहोगे वो साध्य क्रिया कही जाएगी कोई सिद्ध क्रिया नहीं कही जाती टेंस में। सिद्ध क्रिया को कहने के लिए आईएनजी वाला रूप होगा बिना हेल्पिंग वर्ब के ये पहचान है बिना हेल्पिंग वर्ग के क्योंकि आई वाले रूप को आप हेल्पिंग वर्ग के साथ भी बोलते हैं बिना हेल्पिंग वर्ग के भी बोलते हैं तो जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ग के साथ बोलेंगे आई वाला रूप तो वो साधिक क्रिया बन जाएगी कुछ भी बोलोगे आप तो वहां पर वो बन जाएगी और बिना बिना किसी एग्जलरीज के आप बोलेंगे वर्ग को तो फिर वो सिद्ध क्रिया होगी अंग्रेजी के साथ मैंने वही तो बताया पाका प्रचलित ही यहाँ पर भाव में आया है और भाव जो है वो भाव जो है भाव एक वस्तु जैसा व्यवहार को प्राप्त हो जाता है जो साध्य भाव है वो तो वस्तु जैसा नहीं होता सिद्ध भाव जो होता है वो वस्तु जैसा व्यवहार को प्राप्त हो जाता है जब वस्तु जैसी व्यवहार को प्राप्त हो जाता है तो वो किसी अन्य क्रिया का करता बन सकता है तो प्रचलित क्रिया का ये कर्ता बन गया पाक पाक अस्थि पाक प्रचलती पाक वर्तते प्रचलति भवति इन सब क्रियाओं का पाक करता हो रहा है ठीक है और पाके कार्यम अस्थि पचनेन कार्यम अस्थि ऐसे बोल सकते हैं पाकम पाकम तस् पाकम पश्य ऐसे बोल सकते हैं उसके पाक पचन क्रिया को देखो उसकी जो पचन क्रिया है उसको देखो तो सिद्ध क्रिया और साध्य क्रिया साध्य क्रिया जो होती है वो ये एक एक क्रम में से गुजरती है और साध्य क्रिया जो होती है वो वस्तु की तरह नहीं मानी जाती है वस्तु जैसा व्यवहार को प्राप्त नहीं होती है किंतु सिद्ध जो क्रिया होती है वो वस्तु जैसे स्वरूप को प्राप्त कर लेती है वस्तु जैसे स्वरूप को प्राप्त करने से ही उसमें कर्त्रित्व, कर्मत्व, करणत्व आदि आ जाते हैं सिद्ध क्रिया में कारकत्व का योग हो जाता है आगे शब्द जो है कृत हो ये कृदंत है इसलिए ये प्रातिपधिक है करने वाले दो सूत्र धातु प्रापी धातु संज्ञा करने वाले भी दो सूत्र हैं तो यहाँ भाग है कृदंत मान कर के इसकी संज्ञा संज्ञात मानकर या समासन तीनों में से क्या मान करके इसकी प्रातिवेदिक संज्ञा की है क्योंकि भाग में जो आ है हम भाग में जो अ है वो कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय भाग में जो अः भाग शब्द में जो अ है ना बस धातु से ये कृत प्रत्यय है इसलिए कृदंत मान करके प्राची संजा कर रहे हैं तो अब देखिए भाग जो है प्रातिपदिक है प्रातिपदिक प्राति से 21 प्रत्यय प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य नाम किससे है हाँ यावा। यावा। आ, तो इस अवधि में जो भी प्रत्यय आ गए वो प्रत्यय ऐसे बताना पड़ेगा है? तो ये हैं तीसरे पहला सूत्र है ना वहां से पांचवे अध्याय प्रत्यय है तो, तो में जो भी आएगा वो प्रत्यय है, वो, है।, वो, है और वो भी प्रकृति नहीं दो है उसमें भी ना एक प्रकृति एक प्रत्यय कहीं कहीं आदेश भी हैं तो प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश चार चीज मान लो इस प्रकरण में भी इस प्रकरण में भी प्रकृति है प्रत्यय है आगम है आदेश है चार चीजें मिलेंगी चार में से तीन को छोड़कर उपाधि भी मिलेगी पांचवी पांच चीज मिलेंगी इस प्रकरण में भी प्रकरण में भी, भी पांच चीज मिलेंगी प्रकृति मिलेगा आगम मिलेगा उपपद मिलेगा पांच से भी ज्यादा हो जाएंगी। प्रकृति उप आगम आदेश उपाधि तो होती तो भाग शब्द जो है ये एक प्रातिपदिक है किस शर्त पर इसको प्रातिपदिक का हमने किस शर्त पर प्रातिपदिक का श्यामदास जी भाग को किस बिना पर ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में किस बिना पर इसको प्रातिपदिक किस शर्त पर प्रत्यय है ना यहाँ पर भय प्रत्यय जो हुआ है वो कृत प्रत्यय है ये एक शर्त पूरी हो रही है कि कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो उसको प्रातिपदिक कहते हैं कृदंत प्रातिपदिक होता है ठीक है ऐसे बोलना पड़ेगा जब मैंने पूछा किस पर प्राप्त था बोले कृदन इसलिए प्रातिपदिक है इक्कीस प्रत्यय आ गए इक्कीस प्रत्यय आने के बाद उनके विभाग कर दिए सुपा सूत्र से एक एक करके तीन एक वचन दिवचन बहुवचन ये तीन विभाग कर दिए और विभक्ति से सूत्र से तीन तीन का विभक्ति नाम रख दिया पहले विभक्ति नाम रख दो फिर एक वचन दिवस या पहले एक वचन दिवसन बहुजन और तीन तीन का विभक्ति नाम रख दिया ठीक है जैसे ये सुको विभक्ति कहते हैं कंप्लीट विभक्ति और उसका एक हिस्सा भी विभक्ति कहते हैं